प्रकार के वैराग्य का पीछे हम लोगों ने देखा उनको अपर और पर वैराग्य पर वैराग्य की विशेषताएं किसे कहते हैं पर वैराग्य आप में से कोई बताएगा पर वैराग्य का स्वरूप कैसा होगा राग्य की मुख्य विशेषता क्या होगी हा ज्ञान का प्रसाद मात्र है और यह प्राप्त कैसे होता है परवैराग्य सूत्र में उसका क्या स्वरूप बताया गया कैसी अवस्था होने पर परवैराग्य होता है सूत्र में क्या शब्द है गुण वैतृषण्यम गुणवैतृषम यह मुख शब्द है यहां पर जो बता रहा है कि कैसे बनेगा वो हम गुणों से तृष्णा हट जाना गुण किसे कहते हैं तो सत्व रजस तमस और उन गुणों में से भी सत्व को यहां लेंगे क्योंकि रजस तमस से तो वह पीछे ही हट चुका है जहां अपर वैराग्य की बात आई थी तो वहां संप्रज्ञात समाधि का जो अंतिम भेद था अस्मितानुगत समाधि अस्मितानुगत समाधि में जहां जीव अपना साक्षात्कार करता है तो वह चित्त की सत्व गुणात्मक अवस्था ही होती है रजस रजोगुण की अवस्था में और तमोगुण की अवस्था में स्वयं का साक्षात्कार नहीं हो सकता इसलिए रजस और तमस तो पहले ही उसके समाप्त हो चुके हैं एक प्रकार से और सत्वगुण की अवस्था में जो अपना साक्षात्कार हुआ था उस अवस्था में भी जो सत्वगुण से उसका लगाव रहा है सत्वगुण के प्रति जो थोड़ा आकर्षण रहा क्योंकि उसके कारण से उसको आनंद की सुख की अनुभूति जो हो रही थी उससे भी तृष्णा का हट जाना गुण वही त्रिष्णियम और कैसे हटा के पुरुष ख्याते हैं पुरुष की ख्याति आत्मा को अपना ज्ञान वो हो रहा है इस कारण से अब तृष्णा क्यों हटी उसकी गुण से क्योंकि उसने देखा कि यह अवस्था लगातार रह नहीं पाती परिणामिनी होने के कारण से ये जो विवेक ख्याति है यह परिणामिनी है लगातार ये अवस्था टिक नहीं पाती परिवर्तन होता रहता है इसमें इसलिए उससे भी उसको तृष्णा हटने लगी और एक दूसरा लाभ उसको दिखाई दे रहा है जो उससे अधिक बड़ा लाभ है वो लाभ उसको आगे दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है क्या ज्ञान में है अभी अनुभूति में नहीं है क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार में जो आनंद की अनुभूति उसने शब्द प्रमाण से जाना है सुना पढ़ा तो उस सबसे उसको जो एक आकर्षण दिखाई दे रहा है आगे वाले लाभ में उसके कारण से भी हमें जब कोई बड़ा लाभ दिखाई दे रहा हो तो छोटे लाभ से हमारी तृष्णा हट जाती है और वो सबसे बड़ा लाभ जिसका श्लोक गीता में भी आता है यम लब्ध्वा यम लब्ध्वाचा परम लाभम मनते न यस्मिन स्थितो न दुखे न आगे आप में से तो गीता कईयों ने याद की होगी यम लब्धवाचा परम लाभम मन यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु तो ऐसा लाभ जिससे बड़ा कोई लाभ ही नहीं अब वो उसकी ओर आकर्षित हो रहा है इसलिए पिछली अवस्था से उसका राग हट रहा है यही पर वैरागी की अवस्था है क्योंकि उसको उसमें भी दोष दिखाई देने लगा जैसी स्थिति वो चाहता था अस्थायी रूप से वैसी उसको नहीं मिल पा रही तो उससे भी उसका राग अब हट रहा है अब ये जो अवस्था आती है पर वैराग्य वाली इसको कहा गया ज्ञान प्रसाद मात्र और वो भी कैसा ज्ञान प्रसाद क्योंकि ज्ञान की यहां पराकाष्ठा है ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्यम इससे अधिक और ज्ञान की कोई स्थिति बन नहीं पाती अगर परवैराग्य तक पहुंचा है व्यक्ति तो इसका अर्थ है ज्ञान की संपूर्णता उसको प्राप्त हो चुकी है और ज्ञान की संपूर्णता प्राप्त हो चुकी है इसीलिए अब उसके अंदर जो भाव उठ रहा है कि प्राप्तम प्रापणियम जो भी मुझे प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया जब ज्ञान की पराकाष्ठा है और कुछ जानने को शेष ही नहीं रहा और हम जानते उसके विषय में है जिसको हमें प्राप्त करना है और प्राप्त करने को शेष कुछ है नहीं तो ज्ञान का अंतिम बिंदु छू लिया उसने पराकाष्ठा हो गई तो ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य ये ऐसा वैराग्य है तो प्रापणियम प्राप्तम ये भाव उठेगा और क्या दूसरी अनुभूति होगी हम्म कौन सी तैयारी आपकी होती नहीं किसी की मुझे लगता है यहां का पढ़ के लगता है यही छूट जाता है सब है या कुछ जाता है साथ में जितना सुना वो यहीं का यहीं सब छोड़ दिया दूसरी कौन सी अनुभूति होगी प्राप्तम प्राप्णियम तो हो गया कि जितना प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया और आगे क्षीणाह क्षेत्रव्या क्लेशा हा। जितने क्लेश थे क्षीण करने योग्य वो भी सारे क्षीण हो चुके हैं और तीसरी अनुभूति जब दूसरी का ही नहीं पता तीसरी क्या पता होगा हम्म और कितनी व्याख्या हुई थी कल इसके विषय में तो क्षीण क्षेत्रव्या क्लेश परवा भव संक्रम ये जो भव संक्रम चल रहा है संसार का क्रम संसार के क्रम का तात्पर्य जन्म मरण का क्रम है जन्मना मरना जन्ना मरना ये जो क्रम चल रहा है भव संक्रम और कैसा है ये श्लेष्ट पर्व वाला श्लिष्ट पर्व पर कितनी चर्चा हुई थी कल कि जिसके पर्व बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं जुड़े हुए हैं जन्म के साथ मृत्यु और मृत्यु के साथ जन्म ये जुड़ा हुआ है और ऐसा जुड़ा हुआ है कि अनिवार्य है ये या ऐच्छिक है हुँ? जैसे विषय होते है ना ऐच्छक कोर्स में कि चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो तो यह इच्छिक नहीं है यह अनिवार्य है यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु अनिवार्य है तो ऐसा ये भव संक्रम जो श्लिष्ट पर्व वाला है यह भी उसको पता लग गया कि यह अब कट गया है उसे कटा हुआ दिख रहा है उसे क्या दिख रहा है कि अब जो मेरी मृत्यु होनी है शरीर से मेरा वियोग होगा इस वियोग के बाद अब जन्म नहीं होना ऐसी उसको अनुभूति हो रही है उसको निश्चयात्मक दृढ़ विश्वास हो चुका है कोई संदेह नहीं है उसके लिए हुँ? और उसको दिखाई दे रहा है कि एक तय नातरीय कम कैवल्यम इसके बाद तो कैवल्य मिलना ही है यदि पर वैराग्य प्रगाढ़ हो चुका है पराकाष्ठा को पहुंच चुका है तो कैवल्य होना अवश्यम भावी है तो ये तीन प्रकार की अनुभूतियां अब याद रहेंगी कल को पूछूंगा तो कौन कौन सी जन्ना, जन्ना। आ, शब्द वही बोला करो अच्छे शब्द हैं ये प्राप्त प्रापणीयम कठिन लग रहे हैं क्या ये शब्द अरे प्राप्तम प्रापणीय प्रापणीय का अर्थ क्या होता है हाँ हो प्राप्त करने हो गए प्राप्त कर लिया अब कोई अभिलाषा ही नहीं है उसकी और सारी इच्छाएं पूरी हो गई है ना और दूसरी अनुभूति हाँ क्षेत्रव्या क्लेशा क्षीण यानी क्षीण क्षेत्रव्या क्षेत्र क्षीण करने योग्य क्योंकि क्लेश जब तक क्षीण नहीं क्लेश हैं किस लिए ये क्लेशों का स्वरूप क्या बताया क्लेश ऐसे हैं क्षीण करने योग्य ही होते हैं ये यानी कि क्लेशों के विषय में जो विशेषण दे रहे हैं वो कैसा है विशेषण कि ये क्षीण करने योग्य या दखने योग्य नहीं है ये समाप्त करने योग्य ही है क्यों है समाप्त करने योग्य अगर ये क्लेश बने रहेंगे तो क्या होगा ये तो साधारण सा उत्तर हुआ <laughs> क्लेश मूलह कर्माशय यदि क्लेश होंगे तो कर्माशय बनेगा और कर्माशय बनेगा तो दृष्ट अदृष्ट जन्म भी होता रहेगा पहली बात और दूसरा यदि क्लेश होंगे तो कर्माशय फलीभूत भी होगा अब मान लीजिए किसी का कर्माशय तो है कर्माशय कर्माशय समझ में आ रहा है किसे कहते हैं कर्म, कर्म, कर्म, कर्म, कर्म, कर्म, कर्म। <laughs> कर्माशय का अर्थ होता है धर्म अधर्म रूप संस्कारों का भंडार जिनका फल भोगना ही होता है जिनका फल भोगना होता है संस्कार दो तरह के होते हैं एक धर्म अधर्म रूप संस्कार इसको पाप पुण्य कह लो यदि पाप पुण्य समझ में आ रहा है तो पाप का भी फल भोगना होता है और पुण्य का भी भोगना होता है दोनों प्रकार के कर्मों के फल भोगने होते हैं और इन कर्मों का फल मिलता तब है जब क्लेश विद्यमान हो यदि अविद्या आदि क्लेश विद्यमान होंगे इनको यदि क्षीण नहीं किया गया है, है? यदि धान के ऊपर से उसका छिलका नहीं हटाया गया है तो अंकुर निकलेगा और छिलका हटा दें तो किसान खेत में धान बोता है कि चावल क्यों चावल क्यों नहीं बोता चावल अन्य है उसमें है? हम हम चावल खाते हैं कि छिलका तो जो चीज खाते हैं वही तो बोई जाती है हैं तो कैसी व्यवस्था कर रखी है ईश्वर ने समझाने के लिए अब देखो ये बात गेहूं में नहीं घटेगी हम गेहूं ही खाते हैं और गेहूं ही खेत में डालते हैं लेकिन वहां खाते हैं चावल और डालते हैं धान तो दो प्रकार के अन्न बनाए ना ईश्वर ने एक गेहूं और एक धान अब इन दोनों में क्या अंतर है कि वहां तो छिलका यदि उतार दे तो अंकुर नहीं निकलेगा या निकलेगा और धान में अंकुर कब नहीं निकलेगा उसमें गेहूं में कब नहीं निकलेगा छिलका गेहूं छिलका तो उसमें है ही नहीं वो छिलका नहीं माना जाता गेहूं में अंकुर कब नहीं निकलेगा जब है जब उसको भून, भून, दे भून देंगे तब और जबकि चावल को भूना नहीं है चावल कच्चा ही है भूना नहीं है पकाया नहीं है अभी उसको लेकिन छिलका उतार दिया है चावल जो का त्यों है लेकिन यहां गेहूं को भून दिया तो एक दृष्टांत ऐसा है जहां छिलका उतार करके हम उसमें से अंकुर नहीं ले सकते दूसरा ऐसा है कि जिसको भूनने के बाद अंकुर नहीं निकलेगा तो ऐसे ही हमारा ये जो दूसरा जो आशय है हमारा वासना रूप संस्कार जिसको बोलते हैं पहला संस्कार कौन सा बताया मैंने धर्म अधर्म रूप संस्कार धर्माधर्म धर्म, रूप संस्कार, धर्म, धर्म, रूप, संस्कार। और इसको स्पष्ट इस करना है तो पाप पुण्यात्मक संस्कार पाप पुण्य कर्मों का भंडार अब किसी के पाप और पुण्य कर्म शेष हैं और शेष सभी के रहते हैं ये कभी भी समाप्त नहीं होते हमारा संचित कर्माशय जहां ये इकट्ठे हैं सारे उसमें से कुछ का ही फल भोगने के लिए हमें ये शरीर दिया है ईश्वर ने ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम समाप्त कर दिया है कर्माशय और तब मिला है शरीर ऐसे नहीं होता संचित कर्माशय शेष रहता ही है सारे कर्मों का फल नहीं मिलता एक ही बार में अब यहां पर कर्माशय शे, हमारा शेष है लेकिन जो दूसरे प्रकार के संस्कार हैं वासना रूप संस्कार पहले वाले धर्माधर्म रूप संस्कार और दूसरे वासना।, वासना रूप संस्कार और वासना रूप संस्कार कहते हैं इन क्लेशों को जिनको अभी बात जिनकी बात चल रही थी अभी क्लेशों की इन क्लेशों को ही कहते हैं वासना रूप संस्कार अब ये वासना रूप संस्कार कितनी भूमिका निभा रहे हैं दो प्रकार के कार्यों में पहला कार्य इनका क्या है कि जब तक ये बने रहते हैं अर्थात जब तक हमारे अंदर ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश ये जो क्लेश रहेंगे उस अवस्था में हम जितने भी कर्म करेंगे उस अवस्था में जो भी हमारे द्वारा कर्म होगा जो भी अब जो भी मैं पाप भी आ गया पुण्य भी आ गया तो पाप तो हमें समझ में आता है कि उसका फल तो मिलना ही चाहिए लेकिन पुण्य हम जब बोलते हैं तो उसका फल अच्छा मान करके हम सोचते हैं कि अच्छे में अब दुख तो आएगा नहीं लेकिन अच्छा फल भी तो मर, शरीर पाकर के ही तो भोगेंगे और शरीर के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है तो दुख तो अवश्य होना ही है और अनेक रोग होना चोटें लगना तमाम तरह की परेशानियां मानसिक परेशानी ये सब होता रहता है कि नहीं तो जब तक ये अविद्या आदि क्लेश हमारे अंदर हैं, वासना रूप संस्कार जब तक हैं, उस अवस्था में किए गए सारे कर्म चाहे वो पाप वाले हों या पुण्य वाले हों दोनों का कर्माशय बनेगा तो धर्मा धर्म रूप संस्कारों का भंडार होने में कौन कारण बन रहा है कौन कारण बन रहा है वासना रूप संस्कार सौन्याया? और धर्मा धर्म रूप संस्कार जब तक बनता रहेगा जन्म होता रहेगा क्योंकि हमने भोगने के लिए अपना आगे की तैयारी कर रखी है और हम तैयारी करते जा रहे हैं ईश्वर शरीर देता जाएगा ठीक है ना अब एक दूसरी अवस्था ये दूसरी दु, दु, भूमिका क्या रहती है इनकी वासना रूप संस्कारों की दूसरी भूमिका एक तो भूमिका हुई इनको कर्मों को उत्पन्न करने की जितने भी कर्म किए जाएंगे उस अवस्था में ये हमारे संचय संचित खाते में जाते रहेंगे कर्माशय इनसे बनता रहेगा और दूसरी भूमिका इनकी ये होती है कि जब कर्माशय का फल देने का समय आता है हमारा कर्म कोई फलोन्मुख होता है और उस अवस्था में यदि ये वासनारूप संस्कार हमारे अंदर है, है क्ले, क्लेश वाले संस्कार यदि हैं तभी उनका फल मिलता है यदि ये संस्कार न हो तो कर्माशय का कर्माशय में जो कर्म है हमारे उनका भी फल नहीं मिलेगा ठीक है ना अब बताओ इसमें हम कर्माशय अपना नष्ट करने में प्रयास करें अर्थात धर्मा धर्म रूप संस्कार नष्ट करने में अपना समय लगाएं अथवा वासना रूप संस्कारों को नष्ट करने में समय लगाएं किसमें अधिक लाभ रहेगा निस्कार, निस्कार, निस्कार। क्या होगा उससे फिर उससे देखो दो हानियां इनसे हुई थी कौन कौन सी पहली बात तो यह इनकी उपस्थिति में हमने जितने कर्म किए वो सारे कर्माशय में पहुंच गए ये पहली हानि हुई दूसरी हानि यह है कि जब तक ये रहेंगे तब तक उनका फल भी हमें मिलता रहेगा दो हानिया हैं अब दो लाभ बिनाओ कौन कौन से होंगे इसी को उल्टा कर दो यदि वासना रूप संस्कार हमने क्षीण कर दिए नष्ट कर दिए अब हम जो भी कर्म करेंगे उससे कर्माशय नहीं बनेगा ये पहला लाभ हो गया और दूसरा लाभ हाँ अब उसका फल भी नहीं मिलेगा जो कर्माशय बन चुका हमने भूल कर दी अज्ञानता में कर्म तो बहुत सारे इकट्ठे कर लिए लेकिन हमने एक नई नया उपाय खोज लिया उसका ईश्वर ने एक अवसर और दे दिया ईश्वर कहता है कोई बात नहीं तुमसे भूल हो गई अज्ञानता में तुमने बहुत सारे कर्म कर लिए और तैयार हैं वो फल देने के लिए लेकिन यदि तुम अपने अविद्या रूपी संस्कारों को वासना रूपी संस्कारों को नष्ट कर लो तो मैं तुम्हें उन कर्मों का फल नहीं दूंगा तो दो लाभ हुए ना इनसे दो हानिया और दो लाभ इसलिए ये जो शास्त्र है हमारा योगशास्त्र योग दर्शन कर्माशय नष्ट करने की बात नहीं करता कर्माशय जो बन रहा है हमारा या जो बन चुका है यह उधर ध्यान नहीं देगा यह कहा ध्यान देगा वासना रूप संस्कारों को नष्ट करने के लिए शास्त्र बनाया गया है क्योंकि वो जड़ है यह जो वासना संस्कार है यही जड़ है इसलिए हम कहते हैं कि यह संसार किससे उत्पन्न होता है अविद्या से ही है वासना रूप संस्कार किसको कहते हैं वासना रूप संस्कार ये कब बनते हैं क्या होने पर क्लेश और यही क्लेश हैं अविद्या अस्मिता अविद्यामे पहले मुख्य है और अविद्या मुख्य है और, और अन्य पांच चारों को भी अविद्या से ही कह देते हैं क्योंकि अन्य चारों की भी जननी अविद्या ही है जो अन्य चार हैं राग द्वेश अस्मिता राग द्वेश और अभिनिवेश इन चार की उत्पत्ति भी अविद्या से ही होती है ये जो पांच गिनती हमने की है ना इन पांच में एक मुखिया है यहां पर ये जननी है ये क्षेत्र है इसका अविद्या अविद्या क्षेत्र उत्तरे हाँ प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम अर्थात अन्य जो चार क्लेश हैं और वो भी चार प्रकार की अवस्थाएं होती है उनकी वो जो चार क्लेश है उनका क्षेत्र उनकी उत्पत्ति का स्थान ये अविद्या ही है इसलिए अविद्या शब्द से मिथ्या ज्ञान शब्द से विपर्य शब्द से किसी से भी हम बोलें तात्पर्य वही होता है उसका अर्थात वासना रूप संस्कार तो ये सबसे भयंकर होते हैं और कितने जन्म जन्मांतरों से ये हमारे अंदर इकट्ठे होते चले आ रहे हैं और एक इनमें और विशेषता है वो विशेषता कही जा रही है लेकिन है हमारे लिए खतरनाक वो स्थिति कि अन्य यौनियों में हम जब जाते हैं मनुष्य से भिन्न अन्य योनियो में हमारा जब जाना होता है तो वहां पर हमारे वासन रूप संस्कार कम होंगे या धर्माधर्म रूप संस्कार कम होंगे किसको भोगते हैं हम अर्थात जो कर्माशय हमने बनाया है उस कर्माशय में से कुछ कर्म हमारे जो पाप और पुण्य जो उनका अनुपात है आधे आधे से अधिक हो गया है पाप अधिक हो गए हैं आधे से अधिक है तो उनको बैलेंस बनाने के लिए बराबर करने के लिए अन्य योनियों में ईश्वर भेजेगा तो वहां पर क्या चीज कम होती है केवल कर्माशय कम हो रहा है और कम भी कितना बराबर-बराबर तक आएगा लेकिन वासना संस्कार वहां भी सारे के सारे जो कित्यों है वो बिल्कुल नष्ट नहीं हुए हैं तो उनको नष्ट करने का अवसर हमें कम मिलता है केवल मनुष्योनी में और किसी योनि में नहीं मिलने वाला अन्य योनिया आपके कर्माशय को घटा देंगी लेकिन ये जो अविद्या के संस्कार हैं ये नहीं घटते वहां भी बल्कि वहां और पुष्ट हो जाते हैं क्योंकि अन्य योनियों में जितने व्यवहार हो रहे हैं वो जैसा जैसा कर्म करते हैं सारे प्राणी तो उसके अनुसार जो उनके संस्कार हैं अविद्या के वो और पुष्ट तो हो जाएंगे लेकिन घटेगा उसमें से एक भी नहीं वो अवस्था यही मिलेगी और बिना ज्ञान के ये नष्ट होते नहीं इसीलिए इनको कैसे कहते हैं दग्ध भी अवस्था आएगी इनकी तो किससे दग्ध होते हैं किससे है ये कैसे जलेंगे दग्ध का क्या है जला हुआ तो कैसे जलेंगे ये ज्ञान से ज्ञान दग्ध बीज ये अवस्था इनकी कहलाती है ज्ञान रूपी अग्नि से वहां दियासले दिखा करके नहीं जलेंगे ये ज्ञान की अग्नि से इनको जलाना होता है ज्ञानग्नि ही सर्व कर्माणी भस्म सात कुरुते वो ज्ञान की अग्नि सारे इन वासन संस्कारों को भस्म कर देती है वो ज्ञान बढ़ाने के लिए यहां पर इसीलिए सूत्र में आया था भाष्य में कि ज्ञान शैव पराकाष्ठा वैराग्यम हमारे ज्ञान उत्कृष्ट हो हमने जो सूचनाओं का भंडार अपना जमा कर लिया है अनेक प्रकार की जानकारियां जीके की पुस्तकें पढ़ पढ़ के या अन्य प्रकार से जितने भी ज्ञान इकट्ठे किए हैं ये ज्ञान किसी काम में नहीं आने वाले जितना भी ज्ञान हमने इकट्ठा किया है ना सांसारिक विषयों का ये इतना नहीं काम आने वाला है क्योंकि न्याय दर्शन में आप लोग आते हो जो भी आ रहे हैं तो वहां बताया जाएगा कि हमें ज्ञान किसका करना है हमें जानना क्या है हम संसार में क्या जानने के लिए आए हैं और कौन से ज्ञान से हमारा लाभ मिलेगा हमें वो भी पदार्थ नियत है हमारे लिए हम क्यों आकाश के तारे गिनते रहे कितने हैं कि बहुत बड़ा ज्ञान हो गया है आजकल प्रतियोगिताएं होती हैं तो कौन कौन से ज्ञान इकट्ठे करवाए जाते हैं उनके लिए मात्र सूचनाएं कि पृथ्वी पर इतने देश है इतनी राजधानियां हैं अमुक अमुक नेताओं के नाम दिखाई जाएंगे हैं फिल्मी कलाकारों के, के नाम याद कराई जाएंगे फिल्मों के नाम गानों के नाम ये सब इकट्ठा हो रहा है क्या यही ज्ञान उसमें आ रहा है न्याय दर्शन में नहीं प्रमेयों में गणना की गई है इनकी नहीं इस ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला तो हमें अपना जिस विषय के जिस विषय में हमें जानना है उस विषय में हमारा ज्ञान परिष्कृत होना चाहिए वहां मिथ्यापन रहेगा तो ये पराकाष्ठा ज्ञान की नहीं हो पाएगी वैराग्य हो ही नहीं सकता उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये दो प्रकार के वैराग्य बताए गए हैं कोई शंका किसी को तो दोनों प्रकार के वैराग्य आ गए ये अब इसमें अगले सूत्र की भूमिका व्यास जी बनाते हैं कि अथ उपाय द्वीना दो प्रकार के उपायों से कौन से दो प्रकार के उपाय थे अभ्यास और वैराग्य क्या हुआ था इन दो प्रकार के उपायों से ये उपाय क्यों बताए गए थे क्या करने के लिए किस चीज के उपाय थे ये हम्म सूत्र ही बोल के देख लो ना अभ्यास वैराग्य किस सूत्र में आ रहा है शब्द ये तो सूत्र में स्वयं बताया जा रहा है किसका उपाय है ये तन निरोध अभ्यास वैराग्या वृत्तियों को रोकने के उपाय थे ये ये तो बहुत साधारण सी बातें हैं इसको भी नहीं पकड़ते अभी वृत्तियों को रोकने के उपाय थे अभ्यास और वैराग्य इसलिए भाषण में पंक्ति आ रही है अथ उपाय द्वी नित्त वृत्ते है जिसके चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो चुकी हैं, हम्म, निरुद्ध चित्त वृत्ते है, है।, है, है ऐसा चित्त जिसकी वृत्तियां रोक दी गई हैं अब यहां निरुद्ध शब्द रोक दी गई है ऐसा अर्थ कर रहे हैं वहां यह भी साथ में ध्यान रखना है कि यहां जो योग चित्त वृत्ति निरोधम जो निरोध का हमने अर्थ किया था कि या तो एक वृत्ति रहना या सब का रुक जाना दोनों अर्थ वहां लिए गए थे वही यहां पर भी अर्थ होगा कि जिस चित्त की या तो केवल एक मात्र वृत्ति रह गई है जिसको एकाग्र वृत्ति कहते हैं अथवा सारी रुक गई हैं क्योंकि संप्रज्ञात में एक वृत्ति रहेगी और असंप्रज्ञात में सारी रुकेंगी तो उपाय द्वय क्योंकि एक उपाय से अभ्यास और वैराग्य दोनों अभ्यास से क्या किया गया था अभ्यास और वैराग्य दो उपायों में अभ्यास ने कौन सा काम किया कौन सी भूमिका निभाई अपनी हाँ अच्छी वृत्तियों को, को बढ़ाना देखो इसको पता है अच्छी वृत्तियों को बढ़ाने का कार्य है जो नदी का प्रवाह दो ओर जा रहा था तो कल्याण की तरफ जो प्रवाह जा रहा था उस नाली को उस नदी के स्रोत को साफ करने का कार्य उधर प्रवाह अधिक होने लगे जो रुकावटें जो कूड़ा करकट आ रहा था रास्ते में उसको साफ करने का कार्य अभ्यास ने किया और वैराग्य ने क्या किया जो पाप की ओर प्रवाह जा रहा था उस प्रवाह पर रोक लगानी प्रारंभ कर दी जैसे हम पानी को बंद करने के लिए मट्टी डालते हैं अन्य कोई ईटे लगाते हैं उधर रोग लगाते हैं उधर प्रवाह कम होने लगे और धीरे धीरे पूरा ही कम हो जाए और वो सूख भी जाएगा फिर वो तो ये कार्य वैराग्य ने किया था और उससे जब चित्त की वृत्तियां जब एकमात्र वृत्ति रही एकाग्र वृत्ति है एकाग्र अवस्था और उसमें अपर वैराग्य के इस द्वारा संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया गया और दूसरी जहां सारी वृत्तियां रुक गई वहां पर वैराग्य की सहायता से असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति तो अब आगे जो दोनों उपायों से पीछे चित्त की वृत्तियों को रोकने की बात की है तो ऐसे चित्त का कथम उच्यते सम्रज्ञात समाधि ही पहले संप्रज्ञात का ये करेंगे वर्णन उसके आगे फिर असंप्रज्ञात का आएगा पीछे तो केवल नाम गिनाए गए थे मात्र वहां कोई विशेष वर्णन नहीं आया था उनका उसमें नाम तो गिना दिए थे कि पहले वितर्कानुगत विचारानुगत और आनंदानुगत अस्मितानुगत लेकिन अब उनका स्वरूप भी दिखाएंगे तो प्रश्न ये उठाया गया कि जिसके चित्त की वृत्तियां जिसकी वृत्तियां रुक गई हैं ऐसे चित्त का जो संप्रज्ञात योग है वो संप्रज्ञात समाधि वो कथम उच्यते वो किस प्रकार की कही जाती है कैसी होती है तो यहां पर जो वर्णन आगे आएगा ये संप्रज्ञा समाधि का आएगा तो संप्रज्ञा समाधि का आएगा तो यहां निरुद्ध चित्त वृत्ति है चित्त की जिसकी वृत्तियां रुक गई हैं, या क्या अर्थ करेंगे रुकने में एक वृत्ति शेष है सारी नहीं सारी आएंगी अगले सूत्र के लिए फिर एक वृत्ति जिसकी शेष है अर्थात एकाग्र वृत्ति ऐसे चित्त की संप्रज्ञा समाधि कैसी होती है अब सूत्र आगे वितर्क विचारानं विच, वितर्क विचारानंदा विचारानंदास्मिता रूपानुगमांत सम्प्रज्ञात संप्रज्ञात शब्द आ गया उसमें नाम भी बता दिया और ये प्राप्त कब होती है तो चार स्थितियां हैं इसकी और वो चार शब्द हैं वितर्क विचार आनंद अस्मिता और इसमें रूपानुगम शब्द ये सब के साथ जोड़ेंगे तो चारों शब्द कैसे बनेंगे वितर्क रूपानुगमात न? विचार रूपानुगमत आनंद रूपानुगमत अस्मिता रूपानुगमत तो चार शब्द तो ये है अलग वितर्क विचार आनंद अस्मिता और रूप का तात्पर्य इनका जो अपना स्वरूप है नहीं? जो इनका अपना स्वरूप है जो इनकी वास्तविक स्थिति है उसका अनुगम अनुगम क्या होता है उसकी प्राप्ति उसका अधिगम अर्थात वैसा हो जाना इनके अपने स्वरूप के यथार्थ रूप में प्राप्ति होने से उसको प्राप्त कर लेने से संप्रज्ञात योग संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है अब इसमें एक एक शब्द पर ये स्वयं भी विचार करेंगे भाष्यकार लेकिन इसमें थोड़ा ही वर्णन आता है भाषा में ज्यादा विस्तार नहीं दिया है इसमें यदि हम शब्दों की दृष्टि से देखें इसमें जो आ रहे हैं शब्द तो पहले वितर्क शब्द आया हुआ है ये और वितर्क का अर्थ यहां पर विशेष विशेषेण तर्कम वितर्क विशेष रूप से तर्कण तर्कणा जैसे हम लोग किसी विषय में गहन चिंतन करते हैं तर्क वितर्क ऊहा इन सब का प्रयोग करते हैं तो ऐसे विशेष रूप से तर्कणा करना विचार करना उस पर चिंतन करना उसकी गहराई में घुसना लेकिन विषय यहां पर बने रहते हैं हमारे स्थूल विषय स्थूल विषय जहां आलंबन बनेंगे स्थूल विषयों का जहां आलंबन किया जाएगा तो उस अवस्था में ये वितर्क शब्द का प्रयोग करेंगे दूसरा है विचार विचार में वी उपसर्ग और धातु चर यहां आ रही है और चर धातु का अर्थ गति भी होता है और गति का अर्थ ज्ञान गमन और प्राप्ति तो यहां पर हम ज्ञान अर्थ लेंगे इसका है विशेषेण चरणम चार विचार लेकिन यहां विचार यहां विशेष ज्ञान किसका होगा तो यहां पर सूक्ष्म तत्व आते हैं पहले वाले में स्थूल तत्व है विचार में सूक्ष्म तत्व अब पहले वाले में जो स्थूल तत्व लेते हैं हम वो कौन से लेंगे पंच महाभूत इन चारों के अलग अलग वर्णन आएंगे इनकी यहां पर हम जब वितर्कानुगत बोलेंगे तो वितर्कानुगत संप्रज्ञा समाधि में योगी पंच महाभूतों का साक्षात्कार करेगा ठीक है और विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि में किनका साक्षात्कार होगा अब सूक्ष्म में कहां तक पहुंचेंगे हम तो पंच महाभूतों से नीचे सूक्ष्म सबसे पहले क्या आएगा तन्मात्र पंच तन्मात्र आएंगे तन्मात्रों से और नीचे महाभूत पीछे को घटना है ना सूक्ष्मता की ओर तन्मात्र से पीछे है हा इंद्रिया और अहंकार ग्यारह इंद्रिया जिसमें पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया <AshELLE> लेकिन ये ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया यहां पर ये गोलक नहीं है ये ध्यान रखना सूक्ष्म इंद्रिया जो सूक्ष्म शक्तियां हैं इंद्रियों की यहां उनकी बात हो रही है ये गोलक तो पंचमहाभूत में आ जाएंगे जो हमें इंद्रियों के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं बाहर से आंख नाक कान इत्यादि के हाथ पैर बने हुए हमारे सारे ये तो सारे पंच महाभूत में आ गए इनकी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उसमें मन भी आ गया ग्यारह इंद्रिया और अहंकार और उससे पीछे महतत्व यद्य महतत्व का वर्णन इसमें योग शास्त्र में नहीं आ रहा है वो सांख्य का विषय है लेकिन सांख्य योग समान शास्त्र हैं दोनों इसलिए उसको भी ले लेते हैं तो तन से लेकर के कहा तक महतत्व तक गिनती में कितने हैं ये हम्म तनमात्र कितने हैं? पांच, पांच।, पांच। इंद्रियां कितनी है सोलत यही हो गए शुष्वन्य। शुष्वन्य। नहीं है। स्थल ये न कहते हैं पंच महाभूत को स्थूल पंच महाभूत ये तो पांच अलग हो गए ये वितरकानुगत में आएंगे विचारानुगत की बात हो रही है विचारानुगत में पांच तन्मात्राएं ग्यारह इंद्रिया एक अहंकार कितने हो गए सत्रह और एक महतत्व 18. ये 18 का साक्षात्कार योगी विचारानुगत समाधि में करेगा अब आया आनंदानुगत वह आनंद शब्द है अब आनंद शब्द क्योंकि आनंद की अनुभूति जीवात्मा को जो अन्य अवस्थाओं में भी होती है हम जो सांसारिक विषयों में भी जो सुख का अनुभव करते हैं सभी को होता है तो वहां भी जब सुख की अनुभूति होती है तो वहां सत्व गुण का उद्रेक सत्व गुण की प्रबलता सत्व गुण का उभरना यही स्वीकार किया गया है शास्त्र में अर्थात आनंद हमें जब भी आएगा तो वहां सत्व गुण की प्रबलता रहेगी इसलिए सत्व गुण का ही धर्म आनंद को माना गया है और वहां पर गुण अर्थात गुणों की अवस्था तक पहुंच रहा है अब वो योगी गुणों के साक्षात्कार करने की अवस्था तक पहुंच रहा है और गुणों का साक्षात्कार कहाँ जाकर के होगा महत्तक यदि है वो है तनमात्र से लेकर के महत्वक यदि साक्षात्कार कर रहा है तो वहां गुणों का साक्षात्कार होगा गुण हमेशा साम्यावस्था में दिखाई देंगे उसको जहां प्रकृति की साम्यावस्था होती है साम्यावस्था प्रकृति ही सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही जहां सत्व तमस मूल अपने स्वरूप में है मूल कारण अवस्था तो वहां पर सत्व गुण की प्रबलता में अब उसको आनंद का अनुभव होता है इसलिए समाधि का नाम भी रखा गया है आनंदानुगत संप्रज्ञा समाधि तो वहां ये मूल प्रकृति का साक्षात्कार करता है और उसमें भी सत्व गुण का मुख्य रूप से क्योंकि रजस से उसे कुछ भी लेना देना नहीं साक्षात्कार तो हो चुका है उसका लेकिन आनंद की अनुभूति सत्व से ही होनी है और चौथी अस्मितानुगत यहां अस्मिता शब्द ही स्वयं बता रहा है एक अस्मिता आगे भी आएगा कहाँ आएगा असम प्रज्ञात में कहा है अस्मिता क्लेशों में है अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश लेकिन वो अस्मिता दूसरा है ये अस्मिता दूसरा है दोनों को मिलाना नहीं है ये ध्यान रखना उस अस्मिता शब्द को क्लेशों में कहा गया है और वहां क्लेशों में क्यों कहा है कि वहां जीवात्मा चित्त और अपने को एक ही मानता है और एक मानना यह मिथ्या ज्ञान तो हुआ जी। वो क्लेश के अंतर्गत आएगा अर्थात मैं चित्त ही हूं यह है अस्मिता क्लेश लेकिन यहां अस्मिता का दूसरा अर्थ है यहां अस्मि अर्थात हूं कौन हूं मैं हूं यानी अपने अस्तित्व का ज्ञान होना अपना साक्षात्कार होना पुरुष का साक्षात्कार होना पुरुष ख्याति और यहां पर उल्टा हो रहा है वहां तो उस अस्मिता क्लेश में जीव और चित्त दोनों को मिला हुआ मान रहा है वो और यहां अस्मिता क्लेश में यहां जो अस्मिता शब्द है इसमें यहां सत्व पुरुषान्यता ख्याति होनी है यानी कि ये अलग है ये सत्व अलग है और मैं अलग हूं हो गया ना उससे विपरीत वहां दोनों को मिला हुआ माना जा रहा है तो वो क्लेश के रूप में आ गया और यहां दोनों को पृथक पृथक समझ रहा है क्योंकि स्वयं का ज्ञान होने से ही पता लगता है कि मैं पृथक हूं और ये पृथक है तो ये अस्मितानुगत समाधि इसमें जीव अपना साक्षात्कार करता है और ये सम्प्रज्ञा समाधियों की उच्चतम अवस्था है ये इन चारों में जो सबसे उत्कृष्ट है ये अस्मितानुगत समाधि क्योंकि इसके बाद ही आगे जाना है उसको असंप्रज्ञात में इसके बाद ही पहुंचना है और ये जो अस्मितानुगत समाधि है ये अपर वैराग्य से मिलती है और अन्य जो तीन है वितरकानुगत विचारानुगत आनंदानुगत इसमें अपर वैराग्य की ज्यादा भूमिका नहीं है लेकिन अस्मितानुगत समाधि ये अपर वैराग्य से ही होनी है क्योंकि उसके बाद तुरंत पुरुष ख्याति का वर्णन किया गया है पुरुष ख्याति अर्थात आत्मज्ञान वो अस्मितानुगत समाधि में होगा अब इनके देखिए शब्द व्यास जी के कि वितरक पहले वितरक को लिया इन्होंने वितरक चित्तस्य आलंबने चित्त के आलंबन में क्योंकि ये जो सारी समाधियां हैं चारों प्रकार की इन सब में चित्त का आलंबन अर्थात चित्त किसी न किसी विषय का आलंबन करेगा इसीलिए इन चारों समाधियों को सालंबन भी कहते हैं सालंब समाधि अथवा सबीज समाधि बीज का भी अर्थ आलंबन है बीज शब्द भी आगे प्रयोग में आएगा बीज का भी अर्थ आलंबन है तो ये चारों समाधियां चाहे वो अस्मिता ही क्यों न हो अर्थात स्वयं आत्मा अपना ही साक्षात्कार क्यों न कर रहा हो तब भी वो सालंब समाधि ही कहलाएगी तो ये चारों समाधियां सालंबन समाधियां कहलाती हैं इसलिए चित्त का आलंबन जिस विषय को जाना जा रहा है उसका उसको ही आलंबन कहते हैं चित्त जिस विषय का आलंबन किए हुए होता है पुरुष उसी को जानता है तो यहां पर चित्त के आलंबन में क्या रहेगा वितरकानुगत समाधि में तो उत्तर दिया स्थल आभोग यहां जो आभोग है आभोग का अर्थ विषय चित्त के आलंबन में जो विषय उपस्थित रहेगा वो विषय कौन सा रहेगा कौन सा रहेगा स्थूल यद्यपि व्याख्याएं इनकी टीकाकारों ने अलग अलग प्रकार से की हैं लेकिन हमें ज्यादा उनमें नहीं जानना है हम एक ही तरह से चलेंगे यहां पर तो स्थूल शब्द का अर्थ यहां करेंगे पंच महाभूत ठीक है इन्हीं को स्थूल भूत कहते हैं पंच महाभूत को ही स्थूल भूत कहते हैं और सूक्ष्म महाभूत को क्या कहते हैं तन्मात्र अभी तो बोला ही था तन्मात्र अथवा सूक्ष्म भूत अथवा और कोई शब्द भी है क्या नहीं शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये भी नाम है इनके लेकिन इनको स्पष्ट करने के लिए इनमें से प्रत्येक शब्द के आगे तन्मात्र और लगा दो शब्द तन्मात्र स्पर्श तन्मात्र रूप तन्मात्र रस तन्मात्र गंध तन्मात्र तो अब तीन तरह से हमने समझा इसको सूक्ष्म भूत शब्द से तन्मात्र शब्द से और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके भी द्वारा लेकिन ये जो पंच महाभूत हैं ये पंच महाभूत कह लें या स्थूलभूत कह लें दोनों का एक ही तात्पर्य है तो वितर्क अवस्था में वितर्क समाधि जो नाम रखा गया है यहां चित्त के आलंबन में आभोग कौन सा रहता है स्थूल स्थूल आभोग अब दूसरा विचार विचारानुगत समाधि के लिए जो विचार शब्द आ रहा है सूत्र में उसका अर्थ किया अब उसका अर्थ किया है बहुत छोटे शब्दों में सूक्ष्म विचार तो कैसे करेंगे इसको पूरा पिछले वाक्य में से हम क्या क्या लेंगे इसमें जैसे सूत्रों का अर्थ करते हैं तो पीछे से अनवृत्ति ले लेते हैं नहीं सूत्रों में सूत्र का अर्थ करते समय पिछले सूत्रों से हम कुछ शब्दों को उठा लेते हैं ऐसे ही यहां पर भी सूक्ष्मों इस वाक्य को पूरा करने के लिए अर्थात पहले वाक्य के समान बनाना है हमें इसको और केवल दो अंतर रखने हैं दो शब्द जिनका अंतर रखना है वो कह दिया उन्होंने सूक्ष्म विचार अब उसमें से ये बताओ मुझे कि सूक्ष्म शब्द पिछले वाक्य में कौन से शब्द के स्थान पर रखा गया है सूक्ष्म शब्द स्थूल की जगह सूक्ष्म आ गया ठीक है और विचार शब्द कौन से शब्द के स्थान में है वितर्क, वितर्क।, वितर्क। तो शेष सारे यहां उठा के ले आओ क्या क्या उठा के लाएंगे हम चित्तस्य आलम और आभोग यह आएंगे नहीं केवल दो शब्द छोड़ना है अब पूरा वाक्य कैसे बनेगा उसी क्रम से बोलेंगे जैसे वहां वितर्क पहले बोला है तो यहां विचार पहले बोल दो आ, विचार चित्त से आलंबने सूक्ष्म आभोग ये बन गया है चित्त के आलंबन में जो सूक्ष्म आभोग है सूक्ष्म विषय जब रहेंगे ज्ञान का विषय आभोग ज्ञान का विषय जो सूक्ष्म बनेंगे तब कहेंगे उसको विचार विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि अब यहां सूक्ष्म में मैंने गिनती कराई दी थी कितने गिनए थे अठारह तत्व एक बात और ध्यान रखने की है यहां प्रकरण समाधि का प्रारंभ हो चुका है और समाधि योग के अंगों में कहां से प्रारंभ होती है उससे पहले कितने अंग निकल गए हैं? ठीक समाधि से पहले कौन सा अंग है ठीक समाधि से पहले कौन सा अंग है, है? ध्यान ध्यान से पहले धारणा से पहले प्रत्याहार ठीक है ना और एकाग्रता में होती है ये समाधि ये भी पता होगा आप लोगों को चित्त की एकाग्र भूमि ये तो पहले ही सूत्र में आ गया था जहां पर वो दूसरे सूत्र में जहां पर चित्त की भूमिया बताई गई थी तो वहां पर ये बता दिया गया था कि एकाग्र भूमि और निर्ध भूमि यही दोनों योग के पक्ष में आती हैं बाकी तीन भूमिया योग के पक्ष में नहीं आती तो एकाग्र भूमि की हम बात कर रहे हैं यहां पर तो एकाग्र भूमि में संप्रज्ञा समाधि लगेगी और ये जो अंग है हमारा समाधि ये आठवां अंग है इससे पहले ध्यान निकल चुका है और ध्यान में क्या होता है ध्यान में क्या करते हैं किसी नहीं एकाग्र तो होते हैं किसी विषय पर लेकिन जीवात्मा क्या करता है उस काल में एकाग्र हो गया ठीक है तो क्या हो रहा है उस काल में उस को देखता है चिंतन ध्यान शब्द जो धातु है इसमें वो है ध्ययी चिंतायाम ध्ययी चिंतायाम तो ध्ययी धातु से बनता है ध्यान और धातु का अर्थ ही है चिंता और चिंता का अर्थ क्या होगा अब फिर धातु को पकड़ो हमें किसी शब्द के मूल तक पहुंचने के लिए यही एक तरीका मिला हुआ है जैसे ध्यान का अर्थ किया हमने चिंता अब चिंता वो भी तो होती है कि आदमी बहुत दुखी हो रहा है चिंता में बैठा हुआ कहते हैं कोई घटना ऐसी घट गई है दिमाग से निकल ही नहीं रही है, है? तो ऐसी अवस्था बन जाती है तो वहां हम चिंता शब्द का प्रयोग करते हैं नहीं अब चिंता का क्या अर्थ होगा अब चिंता का अर्थ तो करने के लिए धातु को पकड़ो क्या है इसमें धातु चिती चिती, चिती में च में भी छोटी की मात्रा है और त में भी चित और अर्थ क्या है इसका चिती स्मृत्याम चिती स्मृत्याम स्मृति स्मृति अर्थ में आती है ही। अब बताओ चिंतन का क्या अर्थ होगा स्मरण अब ध्यान का अर्थ बताओ क्या हुआ वही बोलो बार में फिर स्मरण अब इससे स्पष्ट हुआ कि ध्यान करते समय हम अपने जो हमारी स्मृति में विषय भरे हुए हैं संस्कार के रूप में उनमें से ही तो उठाएंगे और स्मृति इस वृत्ति इसकी गिनती वृत्ति में की गई है स्मृति की पांच वृत्तियां हैं तो पांच में स्मृति है कि नहीं स्मृति की गिनती वृत्तियों में आ गई अच्छा अब इसका अर्थ हुआ कि ध्यान काल में हम स्मृति वृत्ति का प्रयोग कर रहे होते हैं जो विषय हमने प्रमाणों के द्वारा जान करके उनके विषय में जो संस्कार बनाए हैं जो अनुभव करके संस्कार बनाए हैं उन संस्कारों में से विषय को उठा उठा करके उन पर चिंतन उनका स्मरण कर रहे होते हैं तो ध्यान काल में स्मृति वृत्ति का प्रयोग करते हैं और स्मृति वृत्ति प्रमाण वृत्ति से पृथक है ठीक है ना प्रमाण वृत्ति में हम नया ज्ञान ग्रहण करते हैं ठीक है और स्मृति वृत्ति में पुराने ज्ञान पर चिंतन करते हैं उठाते हैं उस पर दोबारा हम फिर उसको विषय को, को उठा करके और उसमें जो विचार करने योग्य विषय है उसको लाते हैं सामने अर्थात नया ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे होते ध्यान में कोई भी नया ज्ञान नहीं होता अब इससे एक बात और निकली कि ध्यान में हम कोई भी विषय प्रत्यक्ष नहीं कर रहे होते ध्यान में अरे प्रत्यक्ष प्रमाणों में आया हुआ है कि नहीं और प्रमाण एक वृत्ति है या नहीं और स्मृति वृत्ति प्रमाण से पृथक है या नहीं आ गया समझ में प्रत्यक्ष है प्रमाण वृत्ति और स्मृति एक अलग वृत्ति है जब स्मृति वृत्ति का प्रयोग हो रहा होगा तो प्रमाण वृत्ति का प्रयोग कैसे हो जाएगा एक काल में एक ही वृत्ति का प्रयोग होता है हैं? यानी प्रत्यक्ष प्रमाण का वहां कोई प्रयोग नहीं है और प्रत्यक्ष प्रमाण का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है इसका अर्थ हम किसी भी विषय का प्रत्यक्ष नहीं कर, नहीं कर रहे अर्थात कोई नया ज्ञान नहीं आ रहा है हमें अब आया समाधि ध्यान के बाद तो समाधि काल में अर्थात इन दोनों प्रकार की भूमियों में एकाग्र भूमि तो है एकाग्रता तो हमारी प्रत्याहार से ही प्रारंभ हो जाती है लेकिन उस एकाग्रता के अलग अलग स्तर हैं यहां जो समाधि में एकाग्रता आएगी वो पिछली एकाग्रता से काफी आगे की है और वो एकाग्रता हमें वहां तक पहुंचाएगी जहां अब प्रत्यक्ष करने की अवस्था में भी जीवात्मा आ चुका है तो समाधि के काल में समाधि की अवस्था में चाहे वो सम्प्रज्ञात हो या असंप्रज्ञात हो ये कभी भ्रांति में नहीं रहना है कि व कोई ध्यान हो रहा है ध्यान को समाधि कभी नहीं कहेंगे यहां योगश शास्त्र में अगर ध्यान को समाधि कहेंगे भी तो वहां अर्थ वही करना पड़ेगा जो हम समाधि का यहां कर रहे हैं कुछ शब्द ऐसे आएंगे आगे चल करके जहां ध्यान का अर्थ समाधि किया गया है तो वहां समाधि का जो अर्थ कर रहे हैं हम वही लेना है समाधि का अर्थ क्या है विषय का साक्षात्कार अर्थात समाधि में जीवात्मा किसी भी विषय का जो यहां बताए गए थे कि स्थूल विषय या सूक्ष्म विषय जो अठारे गिने हमने अभी इनका क्या करता है साक्षात्कार और साक्षात्कार करता है तो आपको यह भी स्पष्ट हो रहा है अब कि स्मृति वृत्ति का प्रयोग नहीं।, नहीं होता अर्थात पीछे की एक भी बात हमें याद नहीं आएगी उस काल में और इसलिए सूत्र आगे आएगा अभी स्मृति परिशुद्धौ जहां स्मृति परिशुद्ध हो जाती है परिशुद्ध का अर्थ है ही नहीं अब वो शुद्धि का अर्थ वही है वहां पर जैसे हम कहें कि हमने गंदगी साफ कर दी तो क्या अर्थ है इसका गंदगी को धोया था क्या गंदगी उठाई पहले उसको पानी से धो रहे हैं गंदगी को ऐसा करते हैं गंदगी साफ कर दी का अर्थ क्या है हटा दी ना यानी गंदगी ही नहीं है अब यही तो गंदगी का साफ करना हुआ एक तो वस्त्र का साफ करना होता है तो फेंक देते हैं वस्त्र को वस्त्र साफ किया और गंदगी साफ की फेंका कौन सा हमने गंदी। गंदगी गंदी। को फेंका है वस्त्र को फेंका नहीं है तो यहां स्मृति की परिशुद्धि क्या है स्मृति ही गायब हो गई है। स्मृति है ही नहीं तो उस अवस्था में समाधि आती है तो इसलिए समाधि में क्या होता है साक्षात्कार जैसे हम अन्य प्रमाण वृत्तियों का प्रयोग करते हैं व्यवहार काल में व्युत्थान काल में तो वहां भी हम विषय का साक्षात करते हैं नहीं? शब्द प्रमाण से जानते हैं अनुमान से जानते हैं प्रत्यक्ष से जानते हैं कोई ना कोई नया ज्ञान आ रहा है ऐसे ही वहां पर नया ज्ञान प्राप्त करता है समाधि में और वो ज्ञान कैसा होता है वास्तविक ज्ञान यथार्थ ज्ञान तात्विक ज्ञान तत्वात्मक ज्ञान और वही ज्ञान आगे चल करके उसको ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचाएगा क्योंकि अब यथार्थ ज्ञान की परंपरा उसकी प्रारंभ हो चुकी है अब तक जो उसने व्यवहार काल में व्यत्थान काल में जितना ज्ञान इकट्ठा किया है उसमें मिथ्या ज्ञान का अंश बहुत मिला हुआ है वहां यथार्थता नाम मात्र को है लेकिन अब एक एक एक एक चीज का क्योंकि संसार सारा नहीं चौबीस तत्वों में भरा हुआ है उन 24 तत्वों में पांच तत्व ले लिए उसने वितरकानुगत समाधि में अठारह ले लिए विचारानुगत समाधि में एक ले लिया आनंदानुगत समाधि में कितने हो गए कितने हो गए पांच अठारह एक चौबीस हो गए ना और पच्चीस वहां तो पुरुष है अलग से ने. वो आएगा का समाधि में ठीक है ना ने. लेकिन संसार चौबीस तत्वों से है कि पच्चीस से है चोड़ी चोड़ी जीवात्मा संसार नहीं है चोड़ी चोड़ी संसार चौबीस में आ जाएगा और चौबीस में भी विकृति तेईस में है एक इसमें प्रकृति है और तेईस विकृति है एक प्रकृति तेईस विकृति तो संसार तो विकृति है ना ये या प्रकृति है नहीं, ये ठीक है कि प्रकृति इसमें अन्वित है, है? अन्वय धर्म से आ रही है लेकिन वो मूल अवस्था उसकी की क्यों रहती है प्रकृति की तो संसार तेईस से बनता है तेईस तत्व तो इसमें इसीलिए माने गए हैं तो यहां वो अब एक एक का साक्षात्कार कर रहा है इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा लेकिन ये साक्षात्कार जो हो रहा है ये ऐसा हो रहा है कि जैसे हम किसी काम को जब निपटाते हैं उपसंहार करते हैं कि चलो इसको पूरा किया फाइल पूरी होगी हाँ इसको अलग रखो इसको दोबारा नहीं लेना आप ये फाइल पूरी होगी इसको अलग रख दिया ऐसा नहीं कि ये फाइल लिखी इसमें भी पेंडिंग रहा कुछ विषय दूसरी आई उसमें भी थोड़ा छोड़ दिया ऐसा नहीं अब अब उसको छोड़ना नहीं है एक एक करके निपटाना है उसके लिए तो ऐसा साक्षात्कार यहां पर प्रारंभ उसका हो चुका है संप्रज्ञा समाधि से यह साक्षात प्रारंभ हुआ है तो इस तरह से दिया हलाद अब आनंद हलाद यहां क्यों आ रहा है आनंद समाधि में इसलिए यहां जो साक्षात्कार हो रहा है उसका वह मूल अवस्था तक पहुंच गया है तो व्यक्ति जब कोई कार्य प्रारंभ करता है और कार्य प्रारंभ करते करते हमें कहीं जाना है और मंजिल निकट आने वाली है हमें अपने घर जाना है यहां से और घर निकट आने वाला है स्टेशन पर पहुंच चुके हैं तो अंदर प्रसन्नता बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी क्यों क्योंकि उसको लग रहा है कि अब तो मंजिल आने वाली है मेरी है? यहां जो तेईस तत्व तो उसको जानने थे उन तेईस में बाईस को जान चुका है वो नहीं तेईस को जानते चौबीस में आया ना ये यानी कि उनकी सारी विकृतियों को जान चुका है अब जड़ पर पहुंच गया है वो और जड़ पर पहुंच गया उसके पता है मुझे और कोई जानना तो है नहीं तो आनंद आएगा कि नहीं ये। इसलिए यह है आनंदानुगत समाधि आनंदो लाद और अंत में दिया एकात्मिका संवित अस्मिता एकात्मिका एक ही आत्मा जिसका विषय है एक आत्मा एकात्मा और एकात्मा से फिर बनाएंगे विशेषण एकात्मिका स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आगे जो शब्द आ रहा है संवित संवित का अर्थ है सम्यक ज्ञान और ये स्त्रीलिंग में आता है ये शब्द संवित शब्द स्त्रीलिंग में इसलिए उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग में आया एकात्मिका है एक ही आत्मा रूपी विषय वाली संवित अर्थात ऐसा सम्यक ज्ञान कि ज्ञान का विषय क्या बना केवल एक आत्मा तो इस तरह से यह शब्द यह बता रहा है कि अस्मितानुगत समाधि में केवल अपना है, आत्मा स्वयं का साक्षात्कार करता है और यह साक्षात्कार अपना कब कर पाया जब सारी विकृतियों से निबट लिया है सारी फाइलें फाइनल रिपोर्ट उनकी तैयार हो चुकी है सारी क्लोज कर दी गई हैं अब अब उसको अपना चयन अब मिल रहा है आकर के अब स्वयं को जान पाया तो स्वयं को जानने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं पहले ये सब इन स्थितियों से गुजरना होगा अन्य कोई रास्ता नहीं है इसी तरह से ही निकलना होगा और ये विधि ऐसा नहीं है कि कोई अन्य विकल्प भी है इसके कि हम किसी और प्रकार से भी ये सब कार्य कर सकते हैं यही एक रास्ता है यही एक विधि है क्योंकि एक एक एक एक करके हमें इन सबको जानना होता है उसके बाद तक स्वयं तक पहुंच पाते हैं आगे कुछ और है थोड़ा विषय इसमें इसको कल को देखेंगे समय हो गया है अभी प्रणव ध्वनि